देवी भागवत नवम स्तंध सत्यवान की मृत्यु सावित्री और यमराज का संवाद सावित्री ने पूछा भगवन कौन कार्य है किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है कैसे फल में कौन कर्म हेतु है कौन देह है और कौन देही है अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है ज्ञान बुद्धि शरीरधारियों के प्राण इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता भोक्ता भोजयिता भोज निष्कृति तथा जीव और परमात्मा ये सब कौन और क्या हैं? इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए धर्मराज बोले साध्वी सावित्री कर्म दो प्रकार के हैं शुभ और अशुभ वेदोक्त कर्म शुभ हैं इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक है देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा करते हैं ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त? इसका उत्तर यह है श्रुति का वचन है कि ब्रह्म की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती साथ श्रुति में भक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है इसमें किसी का विरोध नहीं है एक को निर्वाण प्रद कहते हैं और दूसरी को सारूप्य प्रद मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं वैष्णव पुरुषों को भगवान श्रीहरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति अभिष्ट है और अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रदा भक्ति चाहते हैं कर्म बीज रूप है निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है यह कोई दूसरी वस्तु नहीं किंतु परमात्मा भगवान श्रीहरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपा है कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है देह तो सदा से नस्वर है पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश ये पांच भूत श्रुत रूप हैं। परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में इनका उपयोग होता है कर्म करने वाला जीव देही है वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोजयता भी है सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है मुक्ति को ही कहते हैं। सत सत्सत्व-बंधि विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है विवेचनमय शक्ति को बुद्धि कहते हैं श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है वायु के ही विभिन्न रूप प्राण है इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संयमात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निवार्य अग्नि रूप्य अदृश्य तथा बुद्धि का विरोधी है उसे मन कहा गया है यह शरीर धारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण रूप हो जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है आँख कान नाक त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं सूर्य वायु पृथ्वी और ब्रह्म आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं जो प्राण एवं देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हें को परमात्मा कहते हैं ये कारणों के भी कारण है